सत्य भामा को मैंने स्वीकार कर लिया मणि को भी मैंने स्वीकार कर लिया लेकिन रहेगी तुम्हारे पास कहें क्यों कहीं ये मणि हमारे यहां झगड़ा का कारण बन जाएगी कह क्यों कहीं जब मणि आएगी तो हमारे यहां सत्य भामा जी कहेंगे मेरे बाप ने दिए जामोती कहेंगे मेरे बाप ने दिए तो ये सब उपद्रव हो जाएगा इसको तो तुम अपने घर में रखो बयं तु फलभागी हमको साधन की जरूरत नहीं है हमको तो फल की जरूरत है ये भक्तों का सिद्धांत है देखेगा हमको तो फल की जरूरत है हमको साधन की आवश्यकता नहीं साधन तुम अपने पास रखो बयम तू फल फलभा हम इसमें जो सोना पैदा हो रो जो हमको पहुंचाते जा रहा मणियो यही मतलब फल फलभागी का यही मतलब है तवास्ताम देव भक्त बय च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 इसलिए ठाकुर वहां से उठा लिया इसको एक नग्नजित नाम के राजा थे कौशल देश कौशल देश ऐसे टीकाकरण में का अयोध्या लिखा है इसको लेकिन वास्तव में अयोध्या है नहीं ये कौशल देश को ऐसे नगरजीत कोई खराब नहीं है अयोध्या का मान लेने में हमारी रामभरती में कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन बात बनती नहीं है शास्त्रों से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 लेकिन हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि हमारे यहां सात उन्मत्त तो बैन है उनको जो एक ही साथ नाथ नाथे उसको हम अपनी देंगे और दुनिया के बड़े बड़े वीर यहां पर आकर के काल कालकवलित हो चुके और हम कैसे कह दें कि आप भी ऐसा काम करो लेकिन हमने सुना दिया कि हमारी प्रतिज्ञा यही है जो सातों बैन को नाथेगा वही सत्या को पाएगा ठाकुर ने सात रूप धारण करके सातों बैलों को नाथ लिया नागन से विवाह कर लिया नागनजी ने नागन ज्योति के पिता ने हमारा बहुत दहेज दिया है और उसके बाद जाकर के सृत की पुत्री भद्रा से विवाह किया और मद्र के स्वामी की पुत्री लक्ष्मणा उनसे ब्याह किया कि आठ पटरानियों से भगवान का ब्याह हुआ राम जी एक भवमासुर नामकर भवमासुर नाम का दैित्य था भवमासुर और भवमासुर की राजधानी बड़ी विलक्षण थी राजधानी बड़ी विलक्षण और उसने 16000 कन्याओं को अपने यहां कैद कर रखा कन्याएं कन्या जाहिर कन्याएं कन्या सोलह कन्याओं को अपने यहां कैद कर रखा था सोलह एक इतनी कन्याओं को उसने कैद कर रखा था अब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 कई प्रकार के दुर, दुर्ग यानी ये ऐसा दुर्ग भागवत में इसी का वर्णन था और किसी का नहीं गिर दुर्ग शस्त्र दुर्ग जल दुर्ग अग्निदुर्ग अनिल दुर्ग ये मूर दुर्ग, दुर्ग बड़े बड़े दुर्ग थे ठाकुर ने समस्त दुर्गों का भेदन कर दिया और समस्त दुर्गों का भेदन करके मूर नाम का राक्षस रक्षण कर रहा था नगरी का मूर का भी विनाश कर दिया और मूर का विनाश करने के बाद अब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 उन सोलह को भगवान ने अपने रविवास में प्रवेश कर दिया राम जी अब ये भवाथुर जो है इसने द्विती के कुंडल का अपहरण कर लिया था अदिति के तो अदिति का कुंडल देने के लिए भगवान स्वर्ग में गए स्वर्ग में और स्वर्ग में जाकर के माता के कुंडल को दिया वहां से तब तक सत्य जी साथ में थी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 घटना है ऐसी घटना है तो कहीं ये है ये है कि ये पारिजात थे ऐसा आपके यहां तो नहीं होगा अब सत्य भामा कहते में चुप गई बात कि मेरे यहां नहीं भगवान से आए कहा कि महाराज हमको तो ये चाहिए जो यहां है वो वहां होना चाहिए भगवान ने कहा उखाड़ लो अब महाराज उखड़ा रामजी वो उखड़ा पारिजात वहां से अब अविंद्र तो भगवान की भक्त है अब इंद्राणी गई कहीं जा रहा है ऐसे जानी तो हमारे स्वामी है ले जा रहे हैं तो क्या था? अरे कहीं मेरी नाक जा रही है उन्होंने ऐसा इंद्र को प्रेरित किया महाराज तब इंद्र आए गए बजरली के सामने सामने आता था। और ठाकुर से कहा कि स्वामी मेरा दोष नहीं है इसका दोष है मैं क्या करूं माननी पड़े पड़ भाई हमारा विरक्षण है अब वहां पर अभी अभी तो इंद्र की मां का कुंडल दे रहे और वहीं पर बड़ा लड़ाई छिड़ गई लड़ाई छिड़ी ठाकुर ने मस्त झुकाया सबका और झुका करके पारिजात पर लेकर के मृत्यु लोग में चले इसके बाद हमारे ठाकुर बड़े विलक्षण हैं हमारा हंसी भी करते हैं प्रहसन भी करते हैं एक बार रुक्मणी जी से बड़ी हंसी की कहा से तुम मेरे चक्कर में पड़ गई भिक्षकों ने तुमको हमारा चरित्र जाकर सुना दिया और तुमने सुन लिया और सुनकर के हमको चिट्ठी लिख दी हम जाते तुम तुमसे भी आकर दी तुम आज भी पछता रही होगी सब सब राजा मुझको चाहते नहीं और गरीबों का मैं दोस्त हूं अमीर मेरे पास कोई आता नहीं है और मैं राजाओं के समाज से निकाला हुआ हूं मैं रण छोड़ के भागा हुआ हूं यहां स्टाफों में आकर के रहता हूं आज आज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 अब तो महाराज रुक्मिणी ने सोचा कि ठाकुर मेरा परित्याग करना चाहते हैं और रोने लगी चिगाड़ मारने लगी हाय करने लगी कलपने लगी और वहीं बेहोश होकर के गिर गए अब तो ठाकुर कहीं प्यागड़बड़ हो गया मैंने तो, मैंने तो म, प्रहसन किया और इस प्रहसन में इनकी विज्ञान को आप अब महाराज दो, दो हाथों से उठाया और दो हाथों से उनको प्यार करें साक्ष चारूजा हो गई परंका अवरू आसु तामु चतुर्भुजा चार भुजा का कि दो से तो उठाया बोझ में तो उठाया और एक से आस पोछे और एक से उनको सहलावे प्यार करें कि दीदी हमने हसी किया प्रसन्न किया हमको क्षमा कर दो ऐसा सब कहने लग गए अब रुक्णी जी प्रसन्न हो गई तो रुक्णी ने कहा स्वामी आपने ठीक कहा था कि आपको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 तुम्हारा तो किसी गंधर्व का बनाया किसी देवता का बनाया कुछ सुंदर पुरुष का बनाया ना ये नहीं ये नहीं ये नहीं भगवान कृष्ण का बनाया तो क्या इनको देखकर तो मुझे मन में आदर का भाव उत्पन्न हो रहा है प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो क्या इनको देख करके मेरा मन लज्जित हो रहा है नहीं तो मुझे पर्दा करना चाहिए फिर अनिरुद्ध का चित्र बना का, यही यही मेरी स्वामी बस अब बड़ी योगिनी थी महाराज योग के बल पर द्वारिका पहुंची और अनिरुद्ध सो रहे थे पलक के समय उठा के हमारे अब बाढ़ के बाण के घर की जो रखवाली थी उन्होंने से कहा महाराज कोई पुरुष है अब युद्ध छिड़ गया अनिरुद्ध जी महाराज सबसे युद्ध कर रहे हैं अकेले लेकिन महाराज छह लोगों ने मिलकर के अनिरुद्ध को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 उस, उसने मृदंग बजाया शंकर जी प्रसन्न हो गए सायकाल के समय में और कहे बरम्रू बर बागो कह हमारे बाप के दरवाजे पर हमारे पिता के दरवाजे पर भगवान पहरा देते हैं हमारे दरवाजे पर आप पहरा देते हैं भगवान शंकर ने कहा एस लेकिन अंतर है भगवान शंकर ने कहा अंतर है कि क्या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 अंत में शंकर जी भगवान के शरणागत हो गए और शंकर जी ने कहा महाराज इतना ही खेड़ो इसको मारना मत भगवान ने कैसी बात करते बड़ा वंशज है इसको मैं मार तो ही सकता हूं हाय इसका घमंड सब समाप्त कर दूंगा चार भूजा छोड़कर बाकी भुजाओं का चिंतन कर दूंगा बाकी भूजाएं समाप्त कर दी महाराज सब इस प्रकार से और अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से हो गया ऊषा और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान सपरिवार से परिकर आ गए यहां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 गूल से उस गऊ का दान कर दिया किसी ब्राह्मण अब उस ब्राह्मण को जिसको इन्होंने दान किया था उससे वह गऊ वाला ब्राह्मण गया कहीं गौ मेरी है कहे मैंने तो दान में पाया राजा सिंदे ने दिया अब दोनों लड़ते लड़ते गऊ को लेकर हां आए राजा ने कहा हां हमने दिया तो है कहीं गऊ मेरी तो कहे महाराज एक कहे दाता है एक कहे हरता है जिसकी गऊ पहले थी वो तो कहे ये हड़ताल है हमारी गऊ हरण कर लिया और जिसको मिला वो कह बुद्धियां राजा ने बहुत प्रयास किया कह कि इसके बदले लाख गऊ ले हमें क्षमा कर ब्राह्मण ने क्षमा नहीं ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया, किया। परिणाम स्वरूप जब ये यवराज किया यवराज ने इनसे पूछा कि मेरा थोड़ा सा पाप है आपका और सारी पूजा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 इन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा बड़े ऐसा चरित्र है वहां पर तुम नासक नुवन समुद्धर तुम कृष्णायाचुरुत्सका भगवान कृष्ण ने जब सुना तो मुस्कुरा करके सबको ले देकर के साथ हो यहां आए और आसानी से निकाल करके बाहर कर दिया और देखते देखते उनका दिव्य स्वरूप हो गया महाराज भगवान के मंगल में हाथ के स्पर्श से उनका दिव्य मंगलमय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 एक एकाध बोरा दे दिया और गुदी दिया ये दे दिया वो दे दिया तो आए तो कह आओ बैठो तो खाओ तो खाओ मैंने दिया कोई दूसरा का खाओ खाओ हाँ। हम अक्सर अच्छा देखते हैं खाओ मैंने मैंने दिया खाओ खाओ खाओ मैंने दिया मैंने दिया मेरे ही तो तुम्हारा कहां से रहेंगे गया सुरत्ताम पर रत्ताम यही मतलब आपने दे दिया तो दे दिया तो दत्ताम परदत्तां ब्रह्मवृत्तिम भरे छय षि वर्ष शास्त्राणी विष्टायान जायते राम जी लेकिन यहां पर एक, एक समार्थ है जरा उसको वो भी शास्त्र है कि आप किसी ब्राह्मण के यहां गए वो चाहे आपकी वस्तु हो चाहे बेगानी की वस्तु हो अगर वो प्रसाद आपको दे रहा है अपने तरफ से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 इसके बाद बलभद्र जी महाराज एक बार वृंदावन में गए वहां पर भी बड़ा एक एक एक राजा था वो पौंड पौंडक जो था वो लकड़ी का काट का बना दिया संखच चक गरुड़ सब बना लिया हाँ और सब बना के कहता है कृष्ण तो बयू वासुदेव थोड़ा कृष्ण तो बय तो अब उसने महाराज राम जी ठाकुर जी के पास संदेश भेजा कि तुम वासुदेव होने का दम्भ करते हो ये अपना चिन्ह छोड़ दो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 बलराम जी ने कहा मैं जाकर समझाता हूं बलराम जी और उद्धव आए उद्धव जी से संदेश भेजा दुर्योधन ने कहा कि अब जूता भी सर पर चढ़ने लग गया अरे बलराम कृष्ण जूते हैं ये हमारे सर पर चढ़ने लगे हमारी बेटी से क्या करेगा आज भगवान श्री बलराम जी ने कहा अच्छा अभी जूता सर पर चढ़ेगा और मड़काई में एक तरफ से शुरू कर रहा हूं हस्तिनापुर गंगा किनारे तो तुम्हारे उसको जो खींचना शुरू किया आज भी आज खींचना शुरू किया राम जी और जब खींचना शुरू किया सब गबड़ाए और आखिर केवल राम जी के चरणों में गिर पड़े व्राही माम त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो और वैसे थोड़ा लक्ष्मण को ले आए सलक्ष्मणम पुरस्कृत्य सांबम प्रांजलय प्रभु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 ये इतनों को कैसे संभालते हो? तो नारद जी महाराज चले और जब गए तो भगवान रुक्मिणी के पास थे भगवान उठे उठकर के रुक्मिणी के सहित उनका चरण धोया और खूब स्वागत किया हे महाराज प्रसन्न क्यों तो नहीं आप कैसे पधारे यहां से नारद जी चलकर के दूसरी जगह पहुंचे तो वहां पर देख ये क्या है कि ठाकुर जी पौत्र लेकर के गोद में और उसको फिराए रहे बड़े ठाठ के साथ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 अब इस मतभेद होने के बाद अब क्या हो तो एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी राय सब मानते थे। वो किस थी उद्धव जी उद्धव जी महाराज से पूछा गया कि उद्धव जी महाराज क्या हो तो उद्धव भक्त की इच्छा वही होती जो ठाकुर की इच्छा होती लेकिन उद्धव जी ने उसको डीपी के साथ प्रस्तुत किया कि देखो राजस्व एक होगा ही नहीं तब तक जब तक तो कहीं पर दुश्मन रह जाएगा तो जरासंध को जीतने के लिए जाना तो पड़ेगा ही, और अभी हम लोग चलेंगे तो जरासंध शायद हमें जीता जाए तो बड़ा बलवान वो भीम से ही हारेगा उनसे मिले और उनकी राय लेकर के दिग्विजय करने के लिए जब लोग चलेंगे तो उस समय कृष्ण भगवान भी पांडवों को साथ में लेकर के वहां चले जाएंगे और इस प्रकार भी जरा समझते बाढ़ मैंने आए थी अब सब ने कहा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना? तो क्या वा, वाह वाह वाह शब्द तो समय था ही नहीं तो उर्दू का शब्द है अरे नहीं भाई वाह भी शब्द वा अच्छा है वाह वाह मेरे वा पहुंच गए पहुंच गए बहुत अच्छी बात वाह अपने धर्म से वाह बन अरे वाह बनता है तो वाह क्यों नहीं बनेगा वाह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 घंटा बजाया राजा बाहर निकले कौन आया है अर्थी भगवान कृष्ण ने कहा हम आए हैं महाराजा आपसे मांगने के लिए क्या आप क्या मांगेंगे क्या चाहते हैं क्या हम तुमसे युद्ध चाहते हैं युद्ध युद्धत्म बड़े अच्छे ब्राह्मण है तुम युद्ध चाहते हो क्या हमारा परिचय भी सुन लो हम तुम्हारे पुराने दुश्मन कृष्ण और असौ गृखोदरत ये भीम है और इनका भाई अर्थिन है हम लोग आपसी युद्ध के लिए हैं, मल्ल युद्ध के लिए एकांत एकांत उसने कहा तुमसे हम क्या युद्ध करेंगे तुम तो मेरे सामने हार गए थे भाग गए थे तो बरेलू से मैं युद्ध नहीं करूंगा पर अपने मामा के हत्या हो तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन बच्चा है मुझसे युद्ध लड़ नहीं सकता भीम है ठीक भीम से युद्ध होना शुरू हुआ सत्ताईस दिन तक गर्गौर युद्ध हुआ महाराज अंत में भीम ने भगवान कृष्ण की ओर देना था, था, था ये हमसे मरेगा नहीं ये हमसे मरेगा नहीं मुझे तो मार खाते खाते थक गया मैं मार खाते खाते थक गया अब से मरेगा नहीं ये भगवान कृष्ण ने धीरे से एक तृण लिया उसको यह होगा अब तो भीम महार बुद्धिमान बहुत थे हो पहलवान ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं होता लेकिन भीम दोनों थे एक पैर को तो भी रखा पीछे और एक पैर उठाया और महाराज होकर के चीर के फेंक यही उसकी मौत का रहस्य था वो तो जरासंध था जब पैदा हुआ तो दो टेड़ में जिसको फेंक दिया गया एक जरा जरा थी उसने आकर के जोड़ दिया जोड़ दिया तो ठीक हो गया इसलिए वो जरासंध जरा के द्वारा संधि हुई जरा संधि हो गई महाराज के फेंक दिया जरासंध मर गया अब श्री ठाकुर जी पहुंचते ही